संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व हिडिम्बा के साथ भीमसेन का विवाह घटोत्कच की उत्पत्ति और पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय राक्षसी को पीछे आते देखकर कर भीमसेन ने कहा हिडिम्बे मैं जानता हूँ कि राक्षस मोहिनी माया के सहारे पहले वैर का बदला लेते हैं इसलिए जा तू भी अपने भाई का रास्ता नाप युधिष्ठिर ने कहा राम राम क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए हमारे शरीर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है तुम धर्म की रक्षा करो जब इसके भाई को तुमने मार डाला तब यह हम लोगों का क्या बिगाड़ सकती है इसके बाद हिड़िबा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके हाथ जोड़ कर कुंती से बोली आर्य आप जानती हैं कि स्त्रियों को कामदेव की पीड़ा कितनी दुस्सा होती है मैं आपके पुत्र के कारण बहुत देर से व्यथित हो रही हूँ अब मुझे सुख मिलना चाहिए मैंने अपने सगे संबंधी कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति के रूप में वरण किया है मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य हूँ यदि आप लोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह बात मैं सत्य सत्य पूर्वक कहती हूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए मैं मूर्ख भक्त या सेवक जो कुछ हूं, आपकी हूं। मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए जब आप लोग याद करेंगे मैं आ जाऊंगी। आप जहां कहेंगे पहुँचा दूँगी बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय मैं आप लोगों को बचाऊंगी। आप लोग कहीं जल्दी पहुंचना चाहोगे तो मैं पीठ पर ढोकर शीघ्र से शीघ्र पहुंचा दूंगी। जो आपतकाल में भी अपने धर्म की रक्षा करता है वह श्रेष्ठ धर्मात्मा है युधिष्ठिर ने कहा हिडम्बे तुम्हारा कहना ठीक है सत्य का कभी उल्लंघन मत करना प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना राक्षसी के स्वीकार कर लेने पर भीमसेन ने कहा मेरी एक प्रतिज्ञा है जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगा पुत्र को जाने पर पुत्र हो जाने पर नहीं हिडंबा ने यह भी स्वीकार कर लिया इसके बाद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 नुकेले कान भीषण शब्द लाल होठ तीखी दाढ़े बड़ी बड़ी बाहें विशाल शरीर अपरिमिश शक्ति और मायाओं का खजाना वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तत्काल ही जवान सर्वास्त्रविद और वीर हो गया जन्मेजय राक्षसियां तुरंत गर्भ धारण कर लेती बच्चा पैदा कर देती और चाहे जैसा रूप बना लेती हैं हिडम्बा के बालक के सिर पर बाल नहीं थे उसने धनुष धारण किए माता पिता के पास आकर प्रणाम किया माता पिना ने उसके घट अर्थात सिर को उत्कच यानी के से ही देखकर उसका घटोत्कट नाम रख दिया घटोत्कच पांडवों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता और वे भी उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते हिडम्बा ने सोचा कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया इसलिए वह वहां से चली गई घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा आप लोग हमारे पूजनी हैं आपने संकोच बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने कहा बेटा तू तु कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है इन पांचों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है इसलिए समय पर इनकी सहायता करना कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्कथ ने कहा मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी तथा विशाल काय हूँ जब आप लोगों को कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें, मैं आ जाऊँगा यह कहकर उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया जन्मेजय देवराज इंद्र ने कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कथ को उत्पन्न किया था वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय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 फिर भी तुम लोगों की दीनता और बचपन देखकर कर अधिक स्नेह होता है इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ यहाँ से पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है वहाँ तुम लोग छिप कर रहो और फिर मेरे आने की बाट जो हो पांडवों को इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें सांस लेकर वे एक चक्रानगरी की ओर चले वहाँ पहुँच उन्होंने कुंती से कहा कल्याणी तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं ये धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीत कर समस्त राजाओं पर शासन करेंगे तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे ये लोग राजसुई अश्वमेध आदि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे अपने सगे संबंधी और मित्रों को सुखी करेंगे और परंपरागत राज्य का चिरकाल तक उपभोग करेंगे व्यास जी ने इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा एक महीने तक मेरी बात जोहना मैं फिर आऊँगा देश और काल के अनुसार सोच समझकर काम करना तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा सब ने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की फिर वे चले गए